एक मन्वंतर के वर्ण से अन्य भी सभी मन्वंतरों का वर्ण कर दिया गया है। ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी ही, अर्थात् एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने एक हजार चतुर्युग 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है, उसकी सौ गुने, अर्थात 360 गुने 100 बराबर 3600 कल्पों या 100 वर्षों के काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्त्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में नहीं हो जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत पतिसचर प्राकृत पले कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जन होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है यह काल भगवान है अनंत है अजर है अमर है एवं अनाद है सर्वव्यापी होने से स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्म आत्मस्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं किंतु भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है ऐसा विीध का अभिनुत है ब्राह्मण इस प्रकार बन्धा जी का एक प्रार्ध बी चुका है अब उनका दूसरा प्रार्ध चल रहा है उस ्तीय प्रार्ध का यह आठं कंप चल रहा है ब्रं्धा जी का जो सातों में कंप हो चुका है विद्वान द्वारा वह पादों कंत कहा गया है में कल्प चल रहा है इसके विस्तार का मैं वर्णन करूंगा इति श्री कर्मपुराणे खत सह सायाम संहितायाम पूर्व विभागे पंचम अध्याय छठा अध्याय नारायण नाम का निर्वचन वाराह पधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार सनकादि ऋषियों द्वारा वाराह की स्तुति श्रीहृदय कहा सृष्टि के पूर्व केवल एक महासागर ही अर्थात् सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं कोई विभाग नहीं था घोर अंधकार में था उस समय वायु आदि सभी शांत थे कुछ भी जाना नहीं जाता था स्थावर तथा जंगम संपूर्ण सिस्ट के उस एकांत में नष्ट हो जाने पर बिल्ली हो जाने पर उस समय हजार नेत्रों तथा हजार चरण वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए हजार सिर सोने के समान वाले अति इंद्रिय जो नारायण नाम वाले पुरुष कराते हैं उस समय जल में एक कारणों में सोए हुए थे संपूर्ण संसार के सृष्टि एवं विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से कहा गया है और वह जन, नर जन्म आयन अर्थात स्थान है इस कारण वे नारायण कहे जाते हैं हजार युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलय कालीन के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मत्व करते हैं तदंतर उस जल एकारणों में प्रलीन पृथ्वी को हनुमान द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना की जल करते समय वे अत्यंत सुंदर वाराह रूप में अवस्थित हो गए भगवान का वह स्वरूप अन्य लोगों की द्वारा मन से भी न जाना जा सकने योग्य वाक स्वरूप तथा दुःख संयक है धार को धारण करने वाले उन धराधर एवं आत्मा धार में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपनी दार दृष्टा द्वारा इसे रसातल में दोगी पृथ्वी को ऊपर निकाला नारायण की दृष्टा अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देखकर जिन लोक में रहने वाले सिद्धों तथा ब्रह्मसी ने अपने পৌরष को व्यक्त करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति की ऋषि बोले देवाधिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परमेश्‍त्रि विष्णु को नमस्कार है शिष्ट करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता स्वयं आपको नमस्कार है हिरण्यगर्भ वेधा परमात्मा को नमस्कार है विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है सांग धनुष छक सुदर्शन तथा तलवार नंदक आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है सभी प्राणियों के आत्म रूप कोटस्थ को बार-बार नमस्कार है वेद के रहस्य रूप को नमस्कार है वेद योनि को नमस्कार है शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है, ज्ञान रूप को नमस्कार है, आनंद स्वरूप को नमस्कार है, जगत के साक्षी, अनंत, अप्रमेय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है, पंच रूप को नमस्कार है, पंच भूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठान आत्मा को नमस्कार है मूल प्रकृति को नमस्कार है माया आपको है। है आपको है। रूप आपको नमस्कार है हे वराह आपको नमस्कार है मत्स्य रूप धारण करने वाले को नमस्कार है योग द्वारा जाने योग्य को नमस्कार है शंकरशण आपको नमस्कार है तीन मूर्तियों एवं तीन धाम स्थानों वाले दिग सिंध एवं पूज्य आपको नमस्कार है आदित्य के समान हम वाले अर्थात प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है पद्म को नमस्कार है मूर्त एवं अमूर्त रूप को नमस्कार है माधव को बारंबार नमस्कार है आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है और आप में ही यह विलीन भी हो जाएगी इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें आप ही रक्षक हैं आप ही शरण देने वाले आश्रय स्थान हैं सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वाराह शरीर धारण करने वाले सर्व समर्थ उन भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उसके स्थान में प्रतिष्ठित मन से उसको धारण करके अपने वाराह रूप को छोड़ दिया उस महान जनराश के ऊपर विशाल लौंका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है तुरंत पृथ्वी को समतल बनाकर उन्होंने पहली सृष्टि के दक्त हुए समस्त पर्वतों पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना लगाया यति श्री कुर्मपुराणे खष्ट सहस आयाम संहितायाम पूर्वविभागे खष्टो अध्यायः सातवां अध्याय मान प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी के मानस पत्रों का आविर्भाव ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन श्री हिरुम बोले इनके ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्ध पूर्वक अंधकार रूप वैसे ही सृष्टि हुई जैसे कि पूर्व के कल्पों में हुई थी उन महात्मा से तम मोह महामोह तामिस्र तथा अंध नाम यह पंच परवा अविद्या जन्म हुई उस अभिमानि देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवर्त वह स्त्री पांच भागों में विभाजित होकर स्थित हुई बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से सोने स्तब्ध जड़ तथा संज्ञा चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत वृक्ष आले मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य स्त्री कहलाता है प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को स्वस्त के विस्तार में साधक समर्प न देखकर दूसरी स्वस्त के लिए विचार किया उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्रोत नाम पशुपक्षियों आदि की स्वस्त हुई हे ब्राह्मणों क्योंकि वह स्वस्त तिर्यक तिरछी चलने वाली थी इसलिए तिर्यक स्रोत स्वस्त कहलाती है वे मार्ग का उल्लंघन क उत्पथ ग्राहिन कहे जाते हैं